भाष्यार्थ एक अध्याय नन्वतिष्ठा बृहदारण्यकोपनिषद शांक्रेक अध्यादीन ग्रंथन गुणवदताेद से दर्शित किन्तु अतिष्ठा सर्वता आत्मन्वी यहाँ तक के ग्रंथ से विशेष विशेष गुणों से युक्त देवता का भेद दिखलाए जाने के कारण प्राण से भिन्न कोई अन्य देवता नहीं है ऐसा कहना उचित नहीं है न प्राण तैकवाभ्युपगमांत्म सर्वश्रुति निदर्शनेन सत्यन छन्नम प्राणो वा अमृतम चाण बाहस नभ्योपगमान भोक्तु ये सूह्य कतम एको देव इति प्राण देवा प्राण एवकत्वपादना सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि सारी श्रुतियों में अर और नाभि के दृष्टांत द्वारा उनका प्राण में ही एकत्व माना गया है सत्य से आच्छादित है प्राण ही अमृत है इत्यादि वाक्यों से प्राण से बाह्य अन्य भोगता स्वीकार नहीं किया गया तथा यही समस्त देवगण है वह एक देव कौन है प्राण इस वाक्य से भी प्राण में ही समस्त देवताओं के एकत्व का उपादन किया गया है तथा करण भेदे स्वनाशंका देह भेदे स्त्री व स्मृति ज्ञाने छादि न यन्य प्रतिसंधानुपत् नृष्टम स्मरती जानाती क्छति प्रतिसदा तस्मा कर्णभेद विषया भोक्तृत्वाशंकाज्ञान विषया वादाचिप्युपपद्य प्रकार नेत्रादि विभिन्न इंद्रियों में भी भोक्तृत्व की आशंका नहीं हो सकती क्योंकि विभिन्न देहों के समान उनमें स्मृति ज्ञान एवं इच्छादि का प्रतिसंधान होना संभव नहीं है अन्य पुरुष के देखे हुए पदार्थ के विषय में कोई दूसरा पुरुष स्मरण जानकारी इच्छा अथवा प्रतिसंधान नहीं करता इसलिए विभिन्न इंद्रियों के विषय में अथवा विज्ञान मात्र के विषय में भोक्तृत्व की आशंका हो कभी उचित नहीं है। ननु भोक्ता भोक्ता भोक्ता व्यतिरिक्त एति अच्छा तो को ही मान लिया जाए। उससे भिन्न की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है ना। विशेष यदि ही प्राण शरीर संघात मात्रो भोक्ता मात्रा विशेषात सदा च प्रतिबोधे विशेषो न सैत्घात पुनर्भोक्तरी संघात संबंध पेशना विशेष पेशनाया सुख दुख मोह मध्यमोत्तम कर्मफल भेदोपत्ते विशेषो युक्त न तो संबंध कर्मफल भेदान विशेषो युक्तः है हाँ, सिद्धांति ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसे हाथ से दबाने पर विशेष अनुभव होता देखा जाता है यदि प्राण और शरीर का संघात ही भोगता होता तो जागने और न जागने के समय संघात मात्र में सदा ही कोई अंतर न होने के कारण उसे दबाया जाए अथवा न दबाया जाए उसके जागे रहने में कोई विशेषता नहीं होनी चाहिए किंतु यदि भोक्ता संघात से भिन्न होगा तो संघात के साथ उसके संबंध विशेषों की अनेकता होने के कारण, दबाने या दबाने या न से होने वाले ज्ञान तथा उत्तम मध्यम और कर्मों के सुख दुख और मोह रूप पल भेद संभव होने के कारण उसमें विशेषता हो सकती है केवल संघात मात्र को भोक्ता मानने पर तो उसके संबंध और कर्म फल का भेद संभव न होने के कारण कोई विशेषता हो नहीं सकती तथा शब्दादि पटु कृतस्य अस्ति विशेषः शब्दादीपटुमाद्यादि कृतचमातृणा प्रतिबुम पुषम सुप्त पाणीना आपेश बोधा चकारा जात श्रु तस्मा आपेश जलनिव स्फु कुतच्चिदागत इव पिंडच पूर्व विपरीत बोधचेष्टाकार विशेषादी मेना पादयन सोन्योस्तारग्यामतब्रमभ्यो इति सिद्धम्। तथा केवल संघात को भोक्ता मानने पर शब्दादि के पटुत्व, मंदत्वादि से होने वाले अनुभव का भेद भी नहीं हो सकता किंतु यह भेद है क्योंकि अजात शत्रु से स्पर्श मात्र से न उठने वाले सुप्त पुरुष को हाथ से धबाधबा कर जगाया था अतः जो धमाने से जगा था तथा जिसने ज्वलित और स्फुरीत होते हुए के समान देह में मानो कहीं से आकर उसे पहले से विपरीत बोध चेष्टा एवं आकार विशेषादि से युक्त कर दिया वह गार्ग के माने हुए ब्रह्मों से भिन्न है ऐसा सिद्ध होता है संघतत्वाच्च परार्थोपत्ति प्राणस्य गृह से अंतरूपस्तभक प्राणः शरीरादि भी संघत इतोचम संघात होने के कारण भी प्राण की परार्थता सिद्ध होती है घर के स्तंभादि के समान शरीर का अंतर आधारभूत प्राण शरीरादि से संघत है ऐसा हम पहले कह चुके हैं अरने नाभिस्थानी अरनेवच्च नाभिस्थने एक मिच समुदाय गृहादिवस्वावय समुदायतीय संघन्यत सत्य मवग्छा तथा जिस प्रकार अरे और नेमी संगत है उसी प्रकार देह और प्राण मिले हुए हैं एवं नाभिस्थानी प्राण में सब इंद्रियां समर्पित है ऐसा भी कहा जा चुका है अतः वह देहादि संघात समुदाय की जाति वाले पदार्थों से भिन्न आत्मा के लिए संघत हुआ है ऐसा हमें जान पड़ता है स्तंभ त्रिन कुड्य तृण काय स्वात्मजन्मोपचयापचय विनाश नामाकृति कार्य धर्म निरपेक्ष लब्ध सत्तादि त श्रोत्री मंत्री विज्ञाते दृष्टि च तथा प्राणा प्राणादवयवा तहघात च नामाकृति कार्य स्वात्मजन्मोपचयापचय विनाशनाकृति कार्यधर्मनरपेक्ष लिष श्रोत्री मंत्री विज्ञात भर्ती ग्रह के स्तंभ भित्ति तीर्ण एवं कादि अवयवों के जन्म वृद्धि का दृष्टा श्रोता मनता और विज्ञाता है तथा उसी के लिए इन स्तंभ आदि की और इनके संघात की स्थिति है यह देख कर हम ऐसा मानते हैं कि प्राणादि अवयव और उनका संघात भी उसी के लिए होने चाहिए जिसने इनके जन्म वृद्धि छह विनाश नाम आकृति और कार्य रूप धन से निरपेक्ष रहकर सत्ता आदि प्राप्त की हो और जो इन प्राणादि विषयों का दृष्टा श्रोता मन्ता और विज्ञाता भी हो देवता गुण भवानुपगम इति चेत, चेत। प्राणस्य विशिष्ट नाम भी नामंत्रण दर्शना चेतन मभ्योपगमत गतमं पारार्थ्योपगमः गेतनावत्व पाराथ्योपगम इति चेत पूर्वपक्ष प्राण देवता चेतनावान होने के कारण भोक्ता के तुल्य ही है इसलिए उसका गौरत्व अप्रधानत्व नहीं माना जा सकता तात्पर्य यह है कि प्राण का विशिष्ट नामों द्वारा आमंत्रण देखे जाने से उसका चेतनावान होना माना गया है अतः चेतनावान होने पर भोक्ता के तुल्य ही होने के कारण उसको प्रार्थ मानना उचित नहीं है ऐसा कहें तो न निरूपाधिकवल से जिज्ञापयी तत्वा क्रियाकारकत्मकता हात्मनोंमर रूपोपाधिजनिता अविद्याध्याता तमित्त लोकसभा क्रियाकारकलाम लक्षण संसार निपाधि कात्म स्वरूप विद्या इति निवर्तव्यूपिज्ञापयोपनिषदाभ ब्रमते ब्रमाणी नेतावता इति चोप खल्व न चोपसंहारा चाथतंतराल विवक्षित मुक्त वास्ती तस्मा इति अनवसर सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि यहाँ केवल निरुपाधिक आत्मा का ही ज्ञान कराना अभिष्ट है आत्मा की क्रिया कारक एवं फल रूपता तो नाम और रूप की उपाधि के कारण अविद्या से आरोपित है उसी के कारण पुरुष को क्रिया कारक एवं फलाभिमान रूप संसार की प्राप्ति हुई है उसे निरुपाधिक आत्म स्वरूप के ज्ञान से निवृत्त करना है इसलिए उसके स्वरूप का विज्ञान कराने की इच्छा से ही इस उपनिषद का आरंभ हुआ है क्योंकि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूं इतने से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता इस प्रकार आरंभ करके अरे निश्चय इतना ही अमृतत्व है इस प्रकार उपसंहार किया गया है बीच में भी इससे भिन्न कोई और विवक्षित पदार्थ नहीं बतलाया गया अतः तुल्य होने के कारण इसका गुण गुण भाव नीत निक्ष विज्ञापिता सर्वशि स हारा तस्माद इत्यादि ब्रह्म्यो विज्ञानम विलक्षणों सिद्धम विशेषतः सोपाधिक का ही सम्यक व्यवहार के लिए गुणगुणी गुणी भाव शेषेषी भाव है इससे विपरीत निरुपाधिक का नहीं और समस्त उपनिषद में निरुपाधिक का ही विज्ञान कराना अभी क्योंकि वह यह कार्य नहीं है कारण नहीं है इस प्रकार उपसार किया गया है अतः यह सिद्ध होता है कि इस अभिज्ञान में आदित्यादि ब्रह्मों से विज्ञान में ब्रह्म भिन्न है सुसुप्त में विज्ञान में की स्थिति के विषय में अजात शत्रु का प्रश्न स होवाचा जात शत्रु एत सुप्तो बुद्ध एस विज्ञान वैसा था था उस सत्रु ने उस अजात कहा यह जो पुरुष है जब सोया हुआ था तब कहा था और यह कहां से आया किंतु गार्ग यह न जान सका स एवं अजात शत्रु व्यतिरिक्तात्मा तक प्रतिपाद्यारगमुवाच ये विज्ञानम पुष्ए एक सुपेशतिबोधा विज्ञान विज्ञाते निधेत्यंतरण बुद्धिच्य तन्मयस्त विज्ञान किं पुनस्तुपल तेन चोपलबुपलब तो कथम पुनर्मटो नेका प्रयावगम्य स वयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमनोमय प्रायार्थ, विज्ञान प्रायार्थ एव प्रयोग प्रयोगदर्शना पर विज्ञान विकार प्रसिद्धवा एस विज्ञान प्रसिद्ध वादात पाप चात्रा प्रायार्थ तैव तन्मय उस वजनुवादावत उतु ने इस प्रकार देह से व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व प्रतिपादन करके गार्ग से कहा जिस समय यह विज्ञान में पुरुष हाथ से दबाने पर जागने से पूर्व सोया हुआ था उस समय वह कहा था जिससे विशेष रूप से जाना जाता है, उस अंतःकरण यानी बुद्धि को विज्ञान फुट नोट यहाँ विज्ञान में शब्द में जो मयट प्रत्यय है उसको विकारार्थक मानकर विज्ञान में शब्द का अर्थ कोई या न समझ ले कि विज्ञान परमात्मा के विकारभूत जीव ही विज्ञानमय है इसके लिए भाष्यकार विज्ञान मय की विपत्ति करते हैं विज्ञान कहते हैं जो तन्मय अर्थात तत्प्राय हो वह विज्ञानमय है आत्मा की तत्प्रायता तक क्या है उठ नोट यहाँ यह शंका होती है आत्मा तो असंग है उसका बुद्धि से संपर्क नहीं हो सकता अतः आत्मा को विज्ञान में, में बताना उचित नहीं है इस संका को मिटाने के लिए का निरूपण करते हैं, जो उस उस विज्ञान विज्ञान में प्राप्त होने योग्य है अथवा जिसे उस विज्ञान के ही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा जो उपलब्धता साक्षी है उसको तत्प्राय विज्ञान प्राय कहते हैं उसका भाव तत्प्रायत्व है किन्तु मयट प्रत्यय के अनेक अर्थ होने पर भी जहाँ उसकी प्रायार्थता ही कैसे जानी जाती है वह यह आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय और मनोमय है इत्यादि श्रुतियों में इसका प्राय अर्थ में ही प्रयोग देखे जाने से परमात्मरूप विज्ञान का विकारत्व प्रसिद्ध न होने से जो यह विज्ञानमय है इत्यादि श्रुतियों में यह इस प्रकार विज्ञानमय का प्रसिद्ध अनुवाद करने से तथा जीव विज्ञान का अवजव या विज्ञान सा है इस प्रकार अवजव और उपमारूप अर्थ संभव न होने से इसकी प्रायार्थता ही सिद्ध होती है। है। है, अतः संकल्प रूप अंतःकरण विज्ञान आत्मा ऐसा इसका भावार्थ है पूर्व में शरीर रूप नगर में शयन करने के कारण वह पुरुष है कोई सदा भूदित प्रश्न स्वभाव विजिज्ञाइशया प्राग प्रतिबोधा क्रिया कारक कारकफल विपरीत स्वभाव आत्मे कार्य तथा इशित नी वगम्यते यस्मिन् सुखादी किंचन गृह्यस्क्रयुक्तवात्थास्वभा स्वभाव्यमेवात्मगम्यस्भात स्वाभाव्या है संसारी स्वभाव इति प्रतिभान विवक्ष बुद्धि उस समय यह कहा था यह प्रश्न आत्मा के स्वभाव स्वरूप का विशेष रूप से बोध कराने की इच्छा से है जगाने से पहले आत्मा क्रिया कारक फल रूपता से विपरीत स्वभाव वाला है या उसके कार्या भाव से दिखाना अभिष्ट है क्योंकि जागने से पहले कर्मादि का कार्य सुख आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता अतः अकर्म प्रयुक्त होने के कारण आत्मा की कर्म होती है जिस वाले में यह और जिस वाले से यह संसारी और भिन्न स्वभाव होता है यह बताने की इच्छा से जितने प्रतिभा की कमी जान पड़ती है उस गार्ग से उसकी बुद्धि को उत्पन्न सूक्ष्म विचार शक्ति से युक्त करने के लिए राजा अजातशत्रु पूछता है क्वैस तदात कुत एता एकघात एत एक एत उभ गागेन दृष्ट्य आसी तथापि गागेण न पृषमित नोदास्ते एवेति अजातशत्रु बोधितेती प्रवर्त्यामे प्रति त उस समय यह कहा था और यह कहां से आया है ये दोनों प्रश्न गार्ग को ही पूछने चाहिए थे किन्तु गार्ग ने इन्हें नहीं पूछा इससे अजात शत्रु ने उदासीन भाव धारण नहीं किया अपितु तो यह निश्चय करके कि इसे बोध कराना ही है वह स्वयं प्रवृत्त हो गया क्योंकि उसने बोध कराऊंगा ही ऐसी प्रतिज्ञा की थी एवं मसौ उत्पाद्य मानोपी गार्गो यत्र आत्माभूत प्राप्त प्रति बोधात यतश्च आगमन न आगात तदुभयम वा वृष्टुम वा गार्ग्योह न बेदे न ज्ञातवान इस प्रकार सचेत करने पर भी जहाँ यह आत्मा जगने से पहले था और जहाँ से इसने आगमन किया है उन दोनों बातों को गार्ग न समझ सका अर्थात इन्हें बतलाने या पूछने का उसे ज्ञान नहीं हुआ